रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद दो बराहनगर मठ नरेंद्रादि भक्तों की साधना नरेंद्र की पूर्व कथा आज शुक्रवार है 25 मार्च अठारह सौ मास्टर मठ के भाइयों को देखने के लिए आए हैं साथ देवेंद्र भी है मास्टर प्रायः आया करते हैं और कभी कभी रह भी जाते हैं गत शनिवार को वे आए थे शनि रवि और सोम तीन दिन रहे थे मठ के भाइयों में खासकर नरेंद्र में इस समय तीव्र वैराग्य है इसीलिए मास्टर उत्सुकता पूर्वक उन्हें देखने के लिए आते हैं रात हो गई है आज रात को मास्टर मठ में ही रहेंगे संध्या हो जाने पर शशि ने ईश्वर के मधुर नाम का उच्चारण करते हुए ठाकुर घर में दीपक जलाया और धूप धूना सुलगाने लगे धूप लेकर कमरे में जितने चित्र हैं सबके पास गए और प्रणाम किया फिर आरती होने लगी आरती वे ही कर रहे हैं मठ के सब भाई मास्टर तथा देवेंद्र सब लोग हाथ जोड़कर आरती देख रहे हैं साथ ही साथ आरती गा रहे हैं जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर हर हर हर महादेव नरेंद्र और मास्टर बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र श्री रामकृष्ण के पास जाने के समय की बहुत सी बातें कह रहे हैं नरेंद्र की उम्र इस समय 24 साल दो महीने की होगी नरेंद्र पहले पहल जब मैं गाया तब एक दिन भाभावेश में उन्होंने कहा तू आया है मैंने सोचा यह कैसा आश्चर्य है ये मानो मुझे बहुत दिनों से पहचानते हैं फिर उन्होंने कहा क्या तू कोई ज्योति देखता है मैंने कहा जी हां। सोने से पहले दोनों भावों के बीच की जगह के ठीक सामने एक ज्योति घूमती रहती है मास्टर क्या अब भी देखते हो नरेंद्र पहले बहुत देखा करता था यदु मल्लिक के भोजनागार में मुझे छूकर, न जाने उन्होंने मन ही मन क्या कहा मैं अचेत हो गया था उसी नशे में मैं एक महीने तक रहा था मेरे विवाह की बात सुनकर माँ काली के पैर पकड़कर कर वे रोए थे रोते हुए कहा था माँ वह सब फेर दे माँ नरेंद्र कहीं डूब ना जाए जब पिताजी का देहांत हो गया और माँ और भाइयों को भोजन तक की कठिनाई हो गई तब मैं एक दिन अन्नदा गुहा के साथ उनके पास गया था उन्होंने अन्नदा गुहा से कहा नरेंद्र के पिताजी का देहांत हो गया है घर वालों को बड़ा कष्ट हो रहा है इस समय अगर इष्ट मित्र उसकी सहायता करें तो बड़ा अच्छा हो अन्नदा गुहा के चले जाने पर मैं उनसे कुछ रुष्टता से कहने लगा क्यों आपने उनसे ये बातें कही ये सुनकर वे रोने लगे थे कहा अरे तेरे लिए मैं द्वार द्वार भीख भी मांग सकता हूँ उन्होंने प्यार करके हम लोगों को वशीभूत कर लिया था आप क्या कहते हैं मास्टर इसमें तनिक भी संदेह नहीं है उनके स्नेह का कोई कारण नहीं था नरेंद्र मुझसे एक दिन अकेले में उन्होंने एक बात कही उस समय और कोई न था यह बात आप और किसी से न कहिएगा मास्टर नहीं हाँ क्या कहा था नरेंद्र उन्होंने कहा सिद्धियों के प्रयोग करने का अधिकार मैंने तो छोड़ दिया है परंतु तेरे भीतर से उनका प्रयोग करूँगा क्यों तेरा क्या कहना है मैंने कहा नहीं ऐसा तो ना होगा उनकी बात मैं उड़ा देता था आपने उनसे सुना होगा वे ईश्वर के रूपों के दर्शन करते थे इस बात पर मैंने कहा था यह सब मन की भूल है उन्होंने कहा अरे मैं कोठी पर चढ़ जोर जोर से पुकार कर कहा करता था अरे कहाँ है कौन भक्त चले आओ तुम्हें न देखकर मेरे प्राण निकल रहे हैं माँ ने कहा था अब भक्त आएंगे अब देख सब बातें मिल रही हैं तब मैं और क्या कहता चुप हो गया